ब्राह्मण ्राह्मशत्री काम शूद्राण पर कर्मा प्रभक्ता स्वभाव प्रभव स्वभाव प्रभव तप परम तप स्वभाव प्रभु गुण ब्राह्मण क्षत्रिविषाम क्या सूद्राणाम कर्माणि प्रभक्ता परम तप स्वभाव प्रभव गुण ब्राह्मण क्षत्रिविषाम क्या सूद्राणाम कर्माणि प्रभक्ता हे परम तप पर अर्जुन स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा गुण कौन है सत्य रज और तम से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा ब्राह्मण छत्री वैश्विक और सूद्रो के कर्मों का विभाग किया गया है विभाग किसका कर्मों का विभाग किसका और किसके द्वारा विभाग किया गया है गुणों के द्वारा है ना गुणों के द्वारा किसका विभाग विभाग किसका कर्म का और कर्म किसके ब्राह्मण आदि ये ध्यान रखना परम तब स्वभाव ऐसी जन्म गुणों के द्वारा ब्राह्मण छत्री वैश्य और शूत्रों के कर्मों का विभाग किया गया है संक्षेप में देखेंगे बयालीसवें श्लोक में, में ब्राह्मण के कर्म क्या बताया है सम्री निग्रह है ना ये इंद्री निग्रह आदि और तैतालीसवे में छत्री का कर्म क्या है सौरियम तेजा सौरियम कर्ता तेज है पलायनम ये छत्ती के कर्म है चौवालीस में वैश्व के कर्म दिया है क्या खेती करना पशु पालन करना और व्यापार करना और चौवालीसवे में सूत्र का कर्म क्या दिया है परिश्रिया, सेवा तो अभी इसमें आप देखेंगे कि ये कर्म व्यक्ति किसके अनुसार करता है गुणों के अनुसार है।, है तो ब्राह्मण में भाषुकार कहते हैं की सत्गुण सत् देखो सत्वगुण ब्राह्मण में होता है और सत्गुण जब होगा तो समदम होगा तो स्वभाव से जन्म द्वारा ब्राह्मण के कर्म कौन समदम स्वभाव से जन्य क्या सत्युगुण के द्वारा ब्राह्मण के कर्म क्या होंगे समाधि और स्वभाव से जन्म रजोगुण के द्वारा छत्री के कर्म क्या होंगे सौर्यादि और स्वभाव से जन्म उसमें रज भी ऐसा है ना छत्री का रज जो है वो उपसर्जन है अप्रधान है छत्री में क्या है रज कम है और वैश्य में रज अधिक है ऐसा भाष्य कर देते है तो देख लेना तो वो रज की अधिकता वाला जो रज की अधिकता से स्वभाव से उत्पन्न अधिक रजोगुण के द्वारा कृषि गोरथ शाली ये वैश्य के कर्मों का विभाग है और स्वभाव से जन्य तमोगुण के द्वारा क्या है कि सूद्र के कर्मों का विभाग है तो गुणों के अनुसार कर्मों में प्रवृत्ति होती है ना है जब से क्या है सत्युगुण होगा तो समाधि में मन लगेगा स्वाध्याय में मन लगेगा है ना और जब सत्युगुण नहीं होगा तो फिर इनमें मन नहीं लगेगा तो के कर्म किसके अनुसार होते हैं गुणों के अनुसार सत् अधिक होने से क्या है समाधि जो ब्राह्मण के कर्म उन में उनमें मन लगता है और जो रज है उसके कारण क्या है रज जब अल्प होगा तब क्या सौर आदि में प्रवृत्ति होगी और रज बहुत अधिक होगा तो कृषि आदि में प्रवृत्ति होगी सम के होने पर क्या है कि अन्य कर्म नहीं कर पाएगा तो परिचर प्रवृत्ति होगी तो यहाँ पर किसके द्वारा कर्मों, कर्मों का विभाग कहा गया श्लोक में गुण ही है ना गुणों के द्वारा कर्म, कर्मों का विभाग कहा गया है जन गुणों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रि वैश्व और सूत्रों के कर्मो के कर्मो का विभाग कहा जाता है तो यहाँ पर गुणों के अनुसार कर्म है ना तो चातुर्वर्ण माया सृष्टम गुण कर्म विभाग ऐसा तो वहां पर भी ऐसा ही अर्थ होना चाहिए गुण की गुणों के द्वारा होने वाले कर्मों से या गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों से चार वर्णों का विभाग मैंने किया है तो चार चतुर्वर्णों की जो है ना चार वर्णों की सृष्टि भगवान ने की है लेकिन कैसे गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों से कर्मों से चार वर्णों की सृष्टि तो यहाँ गुण ही कर्माणी है ना इसके अनुसार मैं कह रहा हूँ शायद वास्तविकार में गुण और कर्म का द्वंद किया होगा फिर बाद में श्रत किया होगा क्या है चतुर्मय बाद गुण और कर्म का द्वंद किया होगा कि गुण और कर्म के विभाग से तो भी कोई अनुपत्ति नहीं है क्योंकि गुण के अनुसार ही क्या होते हैं कर्म होते हैं निकालो कैसा है द्वंद किया है क्या भाष्यकार में द्वंद किया होगा और यहाँ गुण कृमाण यहाँ है कहाँ पर रहिए में तिर हाँ शिक्रध्याय का है हाँ इसमें देखेंगे गुण विभाग विभाग कर्म हाँ, हाँ, हाँ, वो द्वंद करके ही लगाया है द्वंद आनतेमारणम पदम प्रत्येकम अभिस्मत देते है गुण के विभाग से और कर्म, कर्म के विभाग से तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गुणों के अनुसार ही कर्म होते हैं गुणों के अनुसार ही क्या होते हैं और यहाँ जो तो श्री कृष्ण का बच्चन है गुण ही कर्म इसको ध्यान में रखते तो वहाँ भी क्या है कि गुणही ही गुण कर्म फिर भी ऐसा समाज करना उचित होगा यदि इसको ध्यान में रखते हैं श्री के वचनों को और भाषाकार ने जो वैसा किया है उससे भी अर्थ में कोई विरोध नहीं दोनों के है ना अर्थ तो दोनों की एक ही है अर्थ में तात्पर्य भेद में नहीं है वैसा समाज करने पर कर भी तो वहाँ पर तिरवे में क्या था सत्य प्रधान ब्राह्मण के समम तक इत्यादि कर्म है, है और क्या बोला सत्य उपसर्जन रजा प्रधान देख रहे थे तिर सत्यु जिसमें उपसर्जन मतलब है मतलब गौण है छत्री में सत् गुण कैसा होता है गौण और रज गुण होता है अधिक प्रधान ऐसे छत्री के सौर से कर्म है और तम जिसमें उपसर्जन है रज है प्रधान ऐसे वैश्य के कृषि आदि कर्म है और रज जिसमें उपसर्जन है तम प्रधान ऐसा शूद्र का परिचर्या कर्म है ऐसा तो अब आप देखेंगे तो यहाँ गुणों के द्वारा कर्मों का विभाग किया गया है ऐसा भगवान कहते हैं अब लगाएंगे यहाँ पर श्लोक देखेंगे ब्राह्मण है क्या छत्री क्या विषह क्या ये क्या हो गया आपका दोनों समास हो गया ना ब्राह्मण क्षत्रि विषह त्राह्मण ब्राह्मण विषाम शूद्र नाम क्या कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और विष का समास किया शूद्र पद का समास नहीं किया क्यों नहीं किया तो कहते है शूद्र शूद्र पद से समास न करना शूद्र पद के समास नहीं किया गया है क्योंकि एक जाति क्योंकि एक जाति होते हुए उनका वेदों में अधिकार नहीं है एक जाति समझना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्विक को द्विजाति कहा जाता है द्विजाति इनका दो बार जन्म होता है एक बार माता के गर्भ से होता है एक जन्म दूसरा क्या होता है उपनयन संस्कार से जन्म तो है, है, है? है तो शूद्र का उपनयन नहीं होता इसलिए वे द्विजाति नहीं है बल्कि क्या एक जाति तो एक जाति होते हुए वेदों में अधिकार न होने के कारण का उसके साथ समाप नहीं किया गया उन तीनों का उपनयन होता है उनका समाप्त क्योंकि उपनयन रहित होते हुए वेदों में अधिकार वे नहीं है ये पंचमी है ना हेतु अर्थ में अनाधिकार्थ असमासन में यह हेतु है शूद्र पद के साथ समास नहीं किया गया है क्योंकि उपनयन रहित होते हुए उनका वेदों में अधिकार नहीं ये हेतु है समाज न करने में अच्छा और कहीं समाज किया हुआ मिले तो मनुष्य समानता होने कारण समाज भी कर आ गया यहाँ से मिली है, है। परम सब कर्माणी पर कर विभागी व्यवस्थापितानी की परस्पर विभाग पूर्वक व्यवस्थापित है या परस्पर विभाग पूर्वक व्यवस्थित किए गए है कौन इनके कर तो कर्थ है किसके द्वारा विभाग है किसके द्वारा किसके द्वारा कर्म विभक्त किए गए हैं तो बताते हैं स्वभाव ही स्वभाव से जन गुणों के द्वारा कर्मों का विभाग किया गया है तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ स्वभाव का प्रकृति ही स्वभाव का क्या अर्थ है प्रकृति कस्व ईश्वर से प्रकृति किसकी है ईश्वर की है ईश्वर की अधीन रहने वाली है और प्रकृति का अर्थ क्या है त्रिगुणात्मिका माया है न अब यहाँ पर सा सास लेना है आपको प्रकृति या स्वभा प्रकृति है ना त्रिप्रिगुणात्मिका या इसलिए प्रयोग कर दिया है मतलब स्वभाव प्रभवा ऐसा प्रभवा, प्रभवा का अर्थ है उत्पादक प्रभा का क्या अर्थ है उत्पादक स्वभाव प्रभवा ऐसा स्वभाव उत्पादक है जिनका स्वभाव उत्पादक है जिन गुणों का उन गुणों को क्या कहेंगे स्वभाव प्रभवा उत्पादक कौन है स्वभाव मतलब स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुण स्वभाव से जन्म गुण है ना तो उन गुणों को कहेंगे स्वभाव मतलब उन गुणों से ब्राह्मण आदि नाम उनके द्वारा ब्राह्मण आदि के समाधि कर्मों का विभाग किया गया है ब्राह्मण के समाधि कर्म विभक्त किए गए हैं अलग अलग किए गए हैं लग गया अच्छा किसके द्वारा कर्मों का विभाग है किसके द्वारा कर्म का विभाग है विभाग किसका कर्मो का हाँ किसके द्वारा गुणों के द्वारा हाँ विभाग तो कर्मों का है और किसके द्वारा गुणों के द्वारा अथवा ध्यान देंगे हाँ तो ये ध्यान लेना कि ये प्रकृति प्रकृति से लेना यह इंद्रिय इंद्री रूप में परिणत जो प्रकृति यही सत्तम इसी के है ना इसी से है सतुस्तम रूप में परिणब जो प्रकृति है देव के रूप में परिणत जो प्रकृति है प्रकृति का ही परिणाम देव इंद्री है न ऐसा इसके गुणा अथवा ब्राह्मण स्वभाव से सत्य गुणा प्रभु यहाँ प्रभुवाकर्त किया है कारण प्रभुवाकर्त क्या किया है अथवा वाक्यकार बताते हैं ब्राह्मण स्वभाव का कारण सत्य गुण है ब्राह्मण स्वभाव का कारण सत्य गुण है सत्य गुण से कौन सा स्वभाव होता है ब्राह्मण का स्वभाव होता है है सत्य गुण से ब्राह्मण का स्वभाव होता है अथवा ब्राह्मण स्वभाव का कारण है सत्य गुण समाधि होते है उसके कारण फिर तथा छत्रिस प्रभावसर्जन रजा तथा छत्री स्वभाव से प्रभा उसी प्रकार छत्रिस का कारण क्या है सत्यु के सत्सर्जन वाला रज सत्व उपसर्जन है जिसमें जिसमे सत्यु गौण है जिसमें सत्य गुण गौण होगा अवसर धान कौन होगा रज है ना तो ध्यान देना सत्यु जिसमें उपसर्जन है ऐसा रज ये छत्रीसव भाव का कारण है ना तो इसके कारण क्या होता है छत्री स्वभाव होता है छत्री स्वभाव होने से समी में कठिनाई है उसके सौर्यम तेजा धरती यही कर्म होते हैं वैश्विक स्वभावों से प्रभुवा और वैश्व स्वभाव का कारण क्या है कम उत्सर्जन वाला रच कम जिसमें गौण है और मुख्य क्या है रच ध्यान देना कि वे दे रहते रहते को सभी के अंदर क्या गुण विद्यमान रहते हैं ये न्यूनता और अधिकता को लेकर कहा गया है ब्राह्मण को निद्रा आती की नहीं आती तो निद्रा का कारण क्या है तमोगुण होगा जो अवरोध होगा कार्य कर सब में सब गुण है प्रधानता को लेकर यह सब निषण किया जा रहा है ध्यान अब ये देखे। देखेंगे वैश्व स्वभाव से प्रभा वैश्व स्वभाव का कारण क्या है तम उपसर्जनम रजा तम उपसर्जन वाला रजोगुण सूत्र स्वभाव से प्रभुआ सूत्र स्वभाव का कारण है रज उपसर्जनम तमा रज जिसमें उपसर्जन ऐसा तम गुण रज क्या है उसमें गौण है और प्रधान क्या है तम है न क्यूँकी प्रवृत्ति तो बिना रज के हो सकती है क्या तो रज है कभी को अच्छा और काम करते समय सेवा करते समय भी कुछ तो ज्ञान रहता है ना तो ज्ञान किसका कार्य सत्यु का तो सबने सभी भी नहीं है अच्छा ये क्यों बताया ये चारों के ब्राह्मण स्वभाव का कारण शत्रुगुण क्षत्रिय स्वभाव का कारण क्या है सत्यु उपसर्जन वाला रज वैस स्वभाव का कारण है तम उपसर्जन वाला रज और शुद्र स्वभाव का कारण है रज उपसर्जन वाला तम ऐसा क्यों क्योंकि चतुर्ना ये ऋतु है ना स्वभाव दर्शनाथ पंचमी है क्योंकि चारों के प्रशांति ईश्वर ईहा और मूड का स्वभाव देखा जाता है प्रशांति स्वभाव मतलब ये क्या है कि आपका शांत रहने का स्वभाव है ना शांत रहने का स्वभाव शांत रहने का स्वभाव ये प्रशांति स्वभाव किसका है ब्राह्मण का ईश्वर स्वभाव किसका है ये क्षत्रि का है ना ईश्वर मतलब अपने अधीन कुछ रहे हमारे कुछ ऐश्वर्य हो कुछ बहुत कुछ हमारे अधीन होना चाहिए बहुत संपत्ति ऐसा होना चाहिए ये सब क्षत्रिय स्वभाव है साधक का स्वभाव ये नहीं है साधक का स्वभाव तो ब्राह्मण स्वभाव होता है है ना? बहुत कुछ हमारे अधीन रहना चाहिए बहुत संस्थाएं होना चाहिए ये होना चाहिए साधक का स्वभाव नहीं चाहिए अब देखेंगे तो ये क्या है कि ये आपका ईश्वर स्वभाव ईया करते चेष्टा प्रवृति है ना कृषि कृषि आदि में प्रवृति तो ई करते कृषि आदि में प्रवृत्ति ये स्वभाव किसका वैश्य का अमूठता स्वभाव अर्थ है अविवेकित है ना अज्ञानता ये स्वभाव किसका है सूत्र का हेतु है इसमें जो चार कारण बताया गया ना चारों स्वभाव के तो क्योंकि चारों चारों के प्रशांति स्वभाव ईश्वर स्वभाव ई स्वभाव और स्वभाव देखा जाता है ध्यान देंगे अभी जो है ना स्वभाव का अर्थ ऊपर क्या किया था तिरुणात्मिका माया न? क्या किया था और अभी जो है ना भाष्यकार जो है ना स्वभाव का अर्थ करते ही देखेंगे अथवा जन्मांतरकृत संस्कार प्राणी नाम वर्तमान जन्मनी स्व कार्य अभिमुख अभिव्यक्ता सुधावाकर अभ्यक्त हुआ अपने कार्य के लिए या अपना कार्य करने के लिए अभिव्यक्त हुआ स्व अभिमुख कौन है वहां पर संस्कार ऊपर आएगा देखो अथवा वर्तमान जन्म में अपना कार्य करने के लिए अभिव्यक्त हुआ प्राणियों का जन्मांतर में किया हुआ कर्म संस्कार है। प्राणी नाम जन्मांतर के संस्कार प्राणियों का पूर्व जन्म में दिया गया कर्म संस्कार है। हाँ कर्म संस्कार जो है ना कर्म कब करते हैं प्राणी पूर्व जन्म में तो पूर्व जन्म में किया गया कर्मों का संस्कार है। ये क्या है वर्तमान जन्म में अभिव्यक्त होता है अपने कार्य के लिए अभिमुख होकर अपना कार्य करने के लिए हाँ स्व विमुख है संस्कार इसलिए स्व कार्यामुखिव्यक्त होगा संस्कार जो है स्व विमुख है इसलिए स्व कार्यामुखत्व अभिव्यक्त होता है इस जन्म में अभिव्यक्त होता है पहले वाला संस्कार इस जन्म में अभिव्यक्त होता है अथवा वर्तमान जन्म में अपना कार्य करने के लिए अभिव्यक्त हुआ प्राणियों का पूर्व जन्म में किया गया कर्म संस्कार स्वभाव कहा जाता है वो संस्कार क्या कहा जाता है स्वभाव कहा जाता है पंक्ति लगाएंगे स्वास्थ्य तो लेना सुभावा, सुभावा प्रभवा एसाम, गुना नाम सुभाव सुभाव प्रभुआ ऐसा गुणानाम स्वभाव यहाँ पर क्या हुआ जन्मांतर में किया गया कर्म संस्कार ना जन्मांतर में किया गया ये स्वभाव का हो गया जो प्रवृत्ति होती जैसे जन्मांतर में कर्म किया है तो वैसे ही क्या होंगे गुण होंगे ना सत्रोत्तम कर्मों के अनुसार तो स्वास्थ्य लेना स्वभाव प्रभवा उत्पादक की स्वभाव उत्पादक है जिन गुणों का उन गुणों को क्या कहेंगे स्वभाव प्रभवा गुणा लग गया तो मतलब जन्मांतर में किए गए कर्म संस्कार ये स्वभाव कर हुआ उस स्वभाव से जन्म कौन होंगे गुण जैसे जन्मांतर में कर्म किया वैसे शत्र गुण होंगे लग गया हाँ उन गुणों को कहेंगे स्वभाव प्रभु गुणा अब कहते हैं गुण प्रादुर्भा की गुणों की उत्पत्ति कारण के बिना संभव ना होने से गुणों की उत्पत्ति कारण के बिना संभव है क्या तो कहते हैं गुणों की उत्पत्ति कारण के बिना संभव नहीं है इसलिए स्वभाव कारण है इस प्रकार कारण विशेष का कथन किया गया है कारण विशेष का हाँ गुणों का प्रादुर्भाव मतलब गुणों की उत्पत्ति या गुणों का प्राकट्य गुणों की अभिव्यक्ति गुणों का प्रादुर्भाव गुणों का प्राकट्य गुणों की उत्पत्ति कारण के बिना संभव ना होने के कारण स्वभाव कारण है इस प्रकार कारण विशेष का कथन किया गया है एवं स्वभाव प्रभुवई स्वभाव प्रभुवई का अर्थ अभी क्या हो गया यहाँ पर जन्मांतरकृत कर्म संस्कार से होने वाला है अब पूर्व में प्रकृति अर्थ किया है ना त्रिनापिका माया उसी को अभी उसके अनुसार अर्थ कर दिया स्वभाव पर वही कर प्रकृति प्रभु तो प्रकृति से होने वाले प्रकृति से होने वाले कैलो या जन्मांतरण में किए गए कर्म संस्कार से होने वाले कुछ भी कर सकते प्रकृति प्रभवा प्रकृति से होने वाले कौन शतुरस्तम अथवा प्रकृति से होने वाले शतुरस्तम गुणों के द्वारा अपने अपने कार्य के अनुरूप समाजी कर्मो का विभाग किया गया है है ना सत्ु कार्य के अनुरूप कौन है सम रज कार्य के अनुरूप कौन है सौम्य आदि लगा लेंगे हाँ प्रकृति से होने वाले सतु रजतम गुणों के द्वारा अपने कार्य के अनुरूप समाधि कर्म में विभक्त है फिर ये शंका होती है क्या की देखो शंका मतलब यहाँ पर क्या है कि गुणों के द्वारा कर्मो का विभाग कहा गया ना यहाँ तो ये शंका की जा रही कि कहते हैं शास्त्र के द्वारा कर्मों का विभाग किया जाता है तो गुणों के द्वारा विभाग क्यों कहा गया शास्त्र में कहा गया है ब्राह्मण को समाधि करना चाहिए छत्री को ऐसा होना चाहिए शास्त्र के द्वारा कर्मों का विभाग कहा जाता है तो यहाँ गुरु के द्वारा क्यों कहा गया इसी समझ रही है ननु ब्राह्मण आदि नाम समाधि कर्माणी शास्त्र प्रभुक्तानी शास्त्रण सास्रे विहिता ननु ब्राह्मण आदि नाम की ब्राह्मण के समाधि कर्म शास्त्र के द्वारा विहित है शास्त्र शास्त्र शास्त्रि भक्तानी करते हैं शास्त्र विहिता कि ब्राह्मण के समाधि कर्म शास्त्र के द्वारा विहित हैं, तो सतवादी गुण प्राप्त नहीं ऐसा क्यों कहा जाता है ये सत्वादी गुणों के द्वारा विभाग किया गया है ये कैसे कहा जाता है शास्त्र के द्वारा विहित है या शास्त्र के द्वारा विभक्त है ऐसा भी कह सकते तो ये कैसे कहा जाता है की सत्यवादी गुणों के द्वारा विभक्त है भाष्यकार कहते हैं दोषाना या दोष क्योंकि ध्यान देना शास्त्र जो अलग अलग कर्म बताते हैं वो गुणों के अनुसार ही बता रहे हैं शास्त्र जो कर्मों का विधान करते हैं किसके अनुसार इसलिए कोई विरोध नहीं है कोई दोष नहीं है लगाएंगे सतवादी गुण विशेष अपेक्षा यो। शास्त्रेण अपनी ब्राह्मणादी नाम कर्माणी प्रभियुक्ता सत्वादी गुण अपेक्षा यो। शास्त्रेण अपी, अपी सत्वादी गुण विशेष की अपेक्षा से ही सत्व गुण विशेष है रज गुण विशेष है तम गुण विशेष है ना सत्वादी गुण विशेष की अपेक्षा से ही शास्त्र के द्वारा भी ब्राह्मण आदि के समाधि कर्मों का विभाग किया गया है ठीक है ना गुण अनपेक्षा यो गुणों की अपेक्षा ना करके ही विभाग किया गया है ऐसा नहीं है ना है ना? गुण अनपेक्षा यो ना प्रभक्तानी गुण की अनपेक्षा करके ही विभाग नहीं किया गया है जो तो शास्त्र विभाग करते हैं वो भी गुणों को लेकर ही करते हैं इस प्रकार शास्त्र से विभक्त कर्म भी गुणों से विभक्त कहे जाते हैं शास्त्र के द्वारा विभक्त किए गए गुण भी शास्त्र के द्वारा विभक्त किए गए कर्म भी गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं ऐसा कहा जाता है पुनः तानी कर्माणिकानी पुनः वे कर्म कौन है इसकी उच्चते जो गुणों के तो द्वारा विभक्त कर्म है वे किसका कौन कर्म है इसको बताते हैं अब देखिए समो सम दम तपचम शांति राजवम एव ज्ञानम विज्ञानम आम ब्रह्म कर्म स्वभाव सम क्या है मन का निग्रह दम है बाह इंद्रियों का निग्रह ये पूर्व में आया है सप्य जो है ना नई कुछ और आया सब आ चुका है न सपोच का अर्थ है बायाभ्यंतर पवित्र का वाय पवित्रता मिट्टी जल से आंतरिक पवित्रता क्या है दोषों के निस्तारण पे और शांति करते अर्थ क्षमा और आर्जम करते क्या है सरलता सरलता होनी चाहिए ज्ञानम ज्ञान करते शास्त्रीय ज्ञान और वो अनुभव में आने पर उसका क्या नाम हो जाएगा विज्ञान शास्त्रीय ज्ञान ये हो गया अनुभव में आने पर उसी का नाम होगा विज्ञान अस्तित्व का है यहाँ पर शास्त्रीय शास्त्र प्रतिशा विषयों में श्रद्धा विषय में श्रद्धा है ना या श्रद्धा या श्रद्धालु तप तो पवित्रता क्षमा आर्जो ज्ञान विज्ञान और आस्तिक ये स्वभाव से होने वाले ब्राह्मण के कर्मे है स्वभाव से होने वाले ब्राह्मण के कर्मे है भाष्य में बताया जाएगा कि स्वभाव से होने वाले इसका मतलब है स्वभाव से होने वाले गुणों स्वभाव जन्म गुणों से होने वाले भाषण में बताया है कि पर वही गुण ना तो उसके साथ मिलाकर भाषण दिया है कि स्वभाव से होने वाले मतलब स्वभाव जन्म गुणों से होने वाले हैं समा दमा तपह, एव, एव, एव मतलब सम दम तपह शांति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम क्या आस्तिक अभी सम सरलता ज्ञान विज्ञान और शास्त्र प्रसाद विषयों में श्रद्धा भी स्वभाव से होने वाले ब्राह्मण के कर्म है या स्वभाव जन्म गुणों से होने वाले ब्राह्मण के कर्म है अब देखेंगे समूदमाचा यथा व्याख्या सम और दम ये यथा व्याख्यात करते वाले हैं, जैसी भ्या, जैसी व्याख्या कर दी गई है वैसे ही अर्थ वाले है सम अंतर इंद्री का निग्रह दमभा इंद्री का निग्रह तपो यथोक्तम सारी है ना? शारीर मानस और तीन प्रकार के है ना हाँ शरीर वनोभी है न की मतलब यथोप शारीर आदि तप हो गए सौचम व्याख्यातम सौच का व्याख्यान कर दिया गया शांति करते समा आजम करते मतलब सरलता ज्ञानम विज्ञानम ज्ञान करते शास्त्री ज्ञान अनुभूति में आने पर उसी का नाम विज्ञान है अस्तित्यम करते अस्थि भावा अस्थि भाव में सह करेंगे अस्थि से तो क्या बनेगा अस्थिक अस्थि जो वह तिगंत प्रतिरूपक अव्य है, है ना तिगं से तो सह नहीं होता है ना हाँ नहीं अस्थि अस्थि से किया है ना तो अस्थि तिगंत प्रतिरूपक अव्य है तो तिगंत से तो प्रत्येक नहीं होगा ये तो सुगंध से होते हैं ना तिगंत प्रतिरूपक अव्य है यहाँ पर अस्थि क्रियापद नहीं है उससे सह हुआ है और करते है या श्रद्धा आग मारते सुष्णियों में श्रद्धा ये ब्राह्मण ब्रह्म कर्म कर है ब्राह्मण जाति के कर्म को ब्रह्म कर्म कहते हैं ये स्वभाव से जन्म है और जन्म को समझाते हैं यद उत्तम स्वभाव प्रवई गुणई प्रवक्तानी यद उत्तम स्वभाव प्रवई गुणई प्रव्युक्तानी ऐसा जो कहा है तदेव स्वभावजम इतिम उसको ही स्वभावजम ऐसा बन दिया तो स्वभावजम का अर्थ वही होगा स्वभाव प्रभु गुण ही है ना ये स्वभावजम का अर्थ होगा स्वभाव प्र के होने वाले गुणों से जन्म ये ब्राह्मण के कर्म हो गए ना क्या बताया सत्युगुण की अधिकता है ना तो सत्य गुण की अधिकता से ये सब होता है उपरामता रहती है समदम होता है है ना पवित्रता से रहता है क्षमा गुण आता है सरलता होती है ज्ञान विज्ञान है सत्य गुण की अधिकता से है ये और देखो आगे उनका संपादन तो करना चाहिए ब्राह्मण क्योंकि ये स्वयं स्वाभाविक होते हैं देखो ये होते हैं और संपादन भी करना चाहिए होते हैं क्योंकि गुणों के अनुसार ही कर्मो का विभाग सात गुण होते हैं और फिर बाद में इसका संपादन भी करना है बस होते हैं तो बोलता है ये तो, क्योंकि कर्म संस्कार से आए हैं ना और फिर आगे भीम युद्ध पलायनमान ईश्वर भाव चाह कर्म स्वभाव यागुल में समम आदि को सबका कर्म कहा सबका कर्म माना की सबको इसका संपादन करना चाहिए कल्याण के लिए सौर्य तेज धृति दाख्यम युद्धे चालायन युद्ध ची आपलायन दान्वर भाव दाना क्षत्रकर्म स्वभाव लगाइए सौर्य तेज धृति्यम युद्धे आलायन युद्धे अपलायनम नहीं युद्धे आपलायनम दानम युद्धे अफलायनम क्या दानम क्या ईश्वर भावा अभी क्या दानम क्या ईश्वर भावा अपी अपी यहाँ ले लेना छत्र कर्म स्वभाव और जो इस तरीके के हाँ और भी इस तरह के कर्म ले लेना इस तरह के और भी कर्म ले, ले लेना सौर्यम का भी तेज तेज का मतलब है छत्री का तेज क्या है कि मतलब किसी से न डुबने का स्वभाव है ना ये राजा ही किसी से दब जाएगा तो दूसरे का शासन क्या करेगा वो तो सब तो दबा करके रखता है सामर्थ है तो दूसरे को, दूसरे को ये ठीक है दूसरे को दबा कर रखने का यही तेज है और साधक का तेज ब्राह्मण का तेज क्या है की न दबने का सामर्थ्य अन्याय के नीति के सामने न दबने का सामर्थ है ये साधक का तेज है क्षत्रिय का तेज है दूसरे को दबा कर रखने का सामर्थ और ध्रती ध्रति आज आ चुका है ना कई बार आया सौर तेज धृति दाक्षम तो यहाँ पर दक्ष्यम का अर्थ है अभी दक्षता और भाषण में अर्थ देखेंगे दक्षता युद्ध में पीठ न दिखाना युद्ध में पीठ न दिखाना मर भले जाना है ना हाँ लेकिन भागना नहीं आजकल तो जरा जरा सी बात में लोग बात ही बदल देते हैं तो अभी कुछ बोलेंगे फिर कुछ बोलेंगे फिर कुछ बोलेंगे, फिर कुछ बोलेंगे। वीरता इतनी होनी चाहिए कि युद्ध में भी मर भी जाए लेकिन अपनी बात नहीं बदल सत्य पर रहना है तो आजकल सत्य की में नहीं है सत्य तो बेस्या जैसा हो रखा है लोगों का आजकल युद्ध में फीट न दिखाना दान देना ईश्वर भाव कर अपने वो ईश्वर या प्रभुत्व अपने प्रभुत्व को प्रकट करना प्रभुत्व को प्रकट करना शासक यदि अपने प्रभुत्व को प्रकट नहीं करेगा तो लोग उसकी बात माने नहीं है ना अपने प्रभुत्व को प्रकट करना भी छत्री का स्वभाव से होने वाला कर्म है स्वभाव से होने वाला छत्री का कर्म है स्वभाव जन करते होने वाला है छत्री का कर्म है लगाइए सौर्य करते सूरज से भागवा सूरज से भागा तल प्रत्यय करेंगे सूरता और करेंगे तो नहीं अड़ हुआ है यहाँ पर नहीं नहीं एक मिनट सूर है न सूर कहीं नहीं है हाँ, हाँ। अच्छा ठीक है आदि वृद्धि हुई है ठीक है आदिवृद्धि होगी हाँ सौर्यम करते सूर्य भावा मतलब सूर सा या वीर का तेजा करते प्रागल व्यम प्रागल भयम करते दूसरों को दबा कर रखने का सामर्थ्य धृती करते धारणम धारणम करते क्या है यृत्या उत्समित सर्वावस्था सुनवसादो भवती जिस दृष्टि के द्वारा उस उत्साहित मनुष्य का सभी अवस्थाओं में अनुसाद होता है अनोसाद करते करतेद का भाव। अभाव होता है दाक्षम करते है दक्षावा इसका क्या मतलब है सहसा पन, प्रत्युप्रत्युत्पन्न शु कार्यसु अचानक अनेक कार्य प्राप्त होने पर सहसा कार्य सुपन्नसु सहसा अचानक अनेक कार्य प्राप्त होने पर बिना रुकावट की प्रवृत्ति ना बिना मोह के प्रवृत्ति दक्षम करते दक्षा अब इसका अर्थ है कि की प्रत्युपन्तुत्पन्सु अचानक कार्यों के प्राप्त होने पर बिना किसी रुकावट के प्रवृत्ति हो जाना बिना किसी रुकावट के उनमें प्रवृत्ति होना ये ही करते रहे सब तक दुश्मन के कर देगा जोर दोस्त पूरी कर लेंगे दूसरे को सता देंगे बदमाश लोग सोचता रहे राजा क्या करें क्या न करें तो जल्दी तो उसको काम करना पड़ता है युद्ध आप पलायनम युद्ध में पलायन न करना या युद्ध में शत्रुओं से परांगमुख न होना युद्ध में शत्रुओं से परांगमुख न होना शत्रुओं से विमुख न होना शत्रु के सामने आ जाना मतलब दानम का देश मुक्त हस्त कि की दे पदार्थों में खुले हाथ दे पदार्थों में मुक्त होना जो देना है तो खुले हाथ से देना है बहुत तो लोग देना ही नहीं चाहते देने के लिए हाथ में कुछ ले, लेंगे भी तो हाथ काफेगा देंगे नहीं किसी को हाथ में कंपन हो जाएगा नहीं देंगे और कुछ लोग देने पर भी थोड़ा देंगे देह थोड़ा पदार्थों <śama> <śuestas> <हाँद> में खुला हाथ मतलब खुले हाथ से लेना दे पदार्थों में खुला हाथ होना मुफ्त हस्त होना मतलब खुले हाथ से लेना ईश्वर बाबा का अर्थ है ईश्वर बाबा का अर्थात ईश्वर बाबा मतलब प्रभु प्रभु शक्ति का प्रभुत्व जिन पर शासन करना है उनको क्या कहते हैं शासित जनता के प्रति अपने प्रभुत्व को प्रकट करना शासित जनता के प्रति अपने प्रभुत्व को यदि यदि शासक ऐसा प्रकट नहीं करता है तो उसकी बात कोई नहीं सुनते छत्र कर्म का है छत्री जाति का विहित कर्म को छत्र कर्म कहते हैं ये भी स्वभाव से जन है देखो कृषि गौरक्षण वैसे कर्म कृषि परिचर्यात्मक गौरक्षम करते गौरक्षा पशु पालन ले लेना है है ना ये खेती करना पशुपालन करना और वाणिज्य कर व्यापार खरीदना बेचना प्रत्येक वस्तु को पशुओं को भी अन्य को भी सभी का कृषि पशुपालन और वाणिज्य ये स्वभाव से जन्म वैश्य का कर्म है वहाँ भी स्वभाव जन्म गुणों से जन्म है, है। वैश्य का कर्म है अब इतना भाव से देखना कृषि गौरक्ष गौरक्षम वाणिज्यम क्या द्वंद समाज करके बनेगा कृषि गौरक्ष वाणिज्यम कृषि का अर्थ है भूमि विलेखना भूमि को जोतना है कृषि करना वैश्य का काम है और गौरक्षम को बताते हैं गाह द्वितिया वो कुछ मानते हैं गा रक्षा गायों का रक्षण करता इसलिए गोरक्ष और तदभावा तो उसके भाव में प्रत्यय करने पर गौरक्षण करेगा इसका पशु पालन मधु पशु पशुपालन पशुपालन चाहे गाय हो मैठी हो टूट हो घोड़े हो गधे बकरी मेष सभी लेना है ना ऐसा सभी पशुओं तो का पालन जो वाणिज्य वणिक कर्म वणिक कर्म मतलब वैश्य का कर्म है और क्या वैश्य का कर्म है क्रय विक्र आदि लक्षणम खरीदना बेचना आदि यह वैश्व जाति का स्वभाव से होने वाला कर्म है और देखेंगे श्लोक सेवा रूप परिचर्यात्मक कर्म है, परिचर्या रूप कर्म है, स्वभाव से जन्म शुद्र का भी है शूद्र का भी स्वभाव से जन्म परिचर्या रूप कर्म है शूद्र का भी स्वभाव से जन्म सेवा रूप कर्म है सेवा ध्यान देना ब्राह्मण अपने माता पिता की सेवा करता है कि नहीं करता हम्म गुरु की सेवा ब्राह्मण करता है कि नहीं करता अच्छा करता है ना और छोटा मतलब क्या है की शिष्य जो ब्राह्मण शिष्य गुरु की सेवा अच्छा, करता है छत्री ब्राह्मण की सेवा करता है और वैश्य छत्री दोनों ब्राह्मण की सेवा करते सेवा तो सब करते तो यहाँ पर शूद्र का में क्या कहा गया परिचर्या क्योंकि समगुण की अधिकता होने से और कुछ नहीं हो सकता तो परिचर्या मतलब सेवा सेवा का मतलब है इन तीनों के कार्यों में सहयोग करना तीनों के कार्यों में सहयोग करना अब ब्राह्मण जो है ना यज्ञ आदि करेंगे तो वहाँ पर मंडप आदि बनाना राष्ट्र पहुँचाना और करना तो सहयोग है ना क्षत्री तो राजा होता है और युद्ध युद्ध के लिए बहुत सारे सैनिकों की जरूरत पड़ती है तो बहुत सारे सैनिकों में जो तो सभी शामिल होते हैं है ना तो छतरी के कार्यों में सहयोग करना भी शुद्ध का कार्य हो गया है युद्ध में शामिल होते हैं बहुत सैनिक होते हैं तो तो क्यों वहाँ तो क्या है कि लड़ाई में क्या है कि बुद्धि जो योद्धा युद्ध के मैदान में लड़ता उसे बुद्धि की प्रधानता नहीं है नहीं। तो बोल दिया सेनापति ने महरो तो मरते ही रहेगा वो बुद्धिवालों का ऐसा नहीं है उनको तो अपनी बुद्धि का उपयोग अभी भी सेना वालों को अधिकार नहीं करने का युद्ध के मैदान में सैनिक बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकता है जो आदेश दिया उसके अनुसार चलना जहा सही हो चाहे गलत हो हाँ यदि बोल दिया उधर जाइए मारने के लिए लौट आया तो उसको तो उल्टा गोली मार देते हैं पीछे वाला सैनिक आगे वाले को मार देगा कि वो बुद्धि का प्रयोग कर रहा है आगे वाला तो युद्ध में ये छतरी का काम जो है शासन करना है पर युद्ध में छतरी ही शामिल होते हैं ऐसा नहीं है तो ना सहयोग करना है ना और भविष्य का काम जो है ना कृषि गौरक्ष वाणिज्य है तो इसमें भी सहयोग करना किसका काम है सूत्र था तो वो भी सब काम में करता है तो सहयोग सब जगह है ना तो योग के बिना कुछ नहीं होता सबको मिलकर सब कुछ करना है समाज की एक व्यवस्था है ये परिचर्यात्म कम करते सुष्मा सुभाव सुभाव वाला स्वभाव से जन्मे शूद्र का करना है है ना स्वभाव से जन्मे स्वभाव से अच्छा शूद्र का भी अपील लगा दिया ना भाष्यकार में इसका परिचर्या सभी का कर्म है भाष्यकार ने अपी लगा दिया शूद्रस्त अच्छा श्लोक में शूद्र स्थिति है ना यह ऐसा तो करना चले सुकल कल बोलूंगा मैं सूद्र का भी स्वभाव से जन्म परिचर्या रूप कर्म है अफी सब हाँ, हाँ हाँ हाँ हाँ कल याद दिलाना समय हो चुका है ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्णी पूर्णसा पूर्ण माधाया पूर्ण मेरा